पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले श्री विष्णु ने कहा दक्ष इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है परंतु दक्ष मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो इसमें समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो देवताओं के क्षेत्र नैमिसारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या तुम अपने कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है दक्ष तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है दुर्मते क्या कर्म है और क्या अकर्म है इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्तिपूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते या ईश्वर को नहीं मानते हैं वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं केवलम ज्ञानमाश्रित्य निरश्वर पर नराह निरियम तेज गंति कल्पकोटि शता फिर वे कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ आपतेचे हैं भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक ये ही हैं ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं इसमें संशय नहीं है कोई भी कार्य क्यों न हो वस्तुतः इसके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे इसमें संशय नहीं जान पड़ता मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा इसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेना का समुद्र उमड़ आया समस्त देवता आदि ने उसे देखा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके पूर्वक खड़े रहे तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रांगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे लोकपाल बोले गुरुदेव बृहस्पतें तात महाप्राज्य दयानिधे शीघ्र बताइए हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्नपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा बृहस्पति बोले इंद्र भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं। सावधान होकर सुनो समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है अतः अच्छा जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है